में हम लोगो ने सुना अकिन और अचान हो जाने से चित्र शुद्ध हो जाता है और शांत हो जाता है शुद्ध हो जाने से फिर उसमें नए विकार उत्पन्न नहीं होते और शांत हो जाने से वह परमात्मा में लग जाता है अथवा ऐसा कहूँ मैं जहाँ लगना चाहिए वहाँ लग जाता है जहाँ से हटना चाहिए वहाँ से हट जाता है साधन समाज का एक बड़ा प्रश्न है चित्र को जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ लगता नहीं है और जहाँ से हटाना चाहते हैं वहाँ से हटता नहीं है ऐसा हम सब लोग अनुभव करते हैं स्वामी जी महाराज का सुझाव इस संबंध में एक विशेष प्रकार का है पहली बात तो यह है की कि किसमें हमारा मन लग गया किसमे हमारा चित लग गया इस बात को थोड़ा सावधानी से आप देखिए मानव सेवा संघ का सबसे पहला नियम है आत्मनिरीक्षण आप सभी भाई बहन किसी भी मत के किसी भी पंथ के साधक मो कोई अंतर नहीं आता है मन सबके पास है कि नहीं है ये मन की चंचलता का अपने को आभास है कि नहीं है उसको निश्चिंत करने का अचिंत करने का प्रश्न सभी साधकों के सामने है कि नहीं है। इसलिए आप ज्ञान मार्गी हैं कि प्रेम मार्गी हैं कि साकार उपासक हैं कि निराकार उपासक हैं कि योग के साधक हैं कि तत्व के शोधक हैं किस प्रकार के साधक आप हैं इस भेद से कोई अंतर नहीं आता भाई हो बहन हो गृह हो गृह त्यागी हो और किसी मत के किसी पंथ के मानने वाले हो उनके सामने यह प्रश्न है ही कि मन की अशांति कैसे मिटे और चित्त कैसे शुद्ध हो तो जब यह सभी साधक मात्र के लिए प्रश्न है सबके जीवन में यह समस्या आती ही है तो इसके समाधान का उपाय भी ऐसा ही कहे है सार्वभौम है किसी खास के लिए हो और किसी खास के लिए नहीं हो ऐसी बात नहीं है तो पहला नियम महाराज जी ने यह बनाया कि सभी भाइयों को सभी बहनों को जिनको ऐसा दिखाई देता है कि मेरे चित्त में विकार उचित हो रहे हैं मेरा मन शांत नहीं रहता है तो इससे अपने को बचाना है हटाना है तो पहला इंतजाम यह करना चाहिए सभी भाई बहनों को प्रातः काल थोड़ी जल्दी उठें, तीन साढ़े तीन बजे के बीच में नींद खुले तो बहुत बढ़िया बात है उसका इंतजाम कर में से खुलेगी नींद रात्रि में देर करके भोजन न किया जाए और सोने से पहले गरिष्ठ भोजन न किया जाए देर में पचने वाला भोजन न किया जाए सादी चीजें ली जाए भोजन में और हल्का लिया जाए होता पुण। है और चेतना रहती है निद्रा खुल जाती है समय पर प्रथम काल जेल से ही खुले, आप मुंह धोकर आँख सुनकर खुला करके बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए आत्म निरीक्षण कीजिए मुख सत्संग उसके बाद आरंभ होगा लेकिन पहले अपना अध्ययन थोड़ी देर के लिए कीजिए तो कुछ कुछ बातें आपको दिखाई देंगी ऐसा लगेगा कि बाहर से हम चिपचाप होकर बैठे हैं तो अपना चित्र हमको भीतर भीतर दिखाई दे रहा है मन में कुछ गतिशीलता दिखाई दे रही है चित्त में कुछ अशुद्धि मालूम हो रही है कुछ विकार उदित हो रहे हैं ऐसा लगेगा तो डरना नहीं चाहिए घबराना नहीं चाहिए बहुत सावधानी से अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं और आपको पसंद आवे तो डायरी और पेंसिल लेकर बैठिए मैंने ऐसा किया है और ऐसा करने से मुझको मदद मिली है दो चार मिनट का मामला है लंबा थोड़ा नहीं है डायरी पेंसिल लेकर के बैठो और मन में चित्त में दिखता है उपजता को अहम में से ही है प्रकट होता है मन में और चित्त में ऐसा मालूम होता है तो उदित तो होगा और दिखाई देगा कहाँ तो कहाँ चित्त जा रहा है कहाँ कहाँ मन जा रहा है किन किन बातों की याद आ रही है किन किन व्यक्तियों की याद आ रही है थोड़ी देर के लिए आप अध्ययन करके देख लीजिए घबराइए नहीं कि अरे ये सब क्या हो रहा है आप बंद करें तो काम नहीं चलेगा देख लीजिए पता चल जाएगा दो चार मिनट में उसको आप डायरी में नोट कर दीजिए अगर कोई जरूरी काम है कि आज दिन में आपको करना है नोट कर देने से दिमाग पर चिंतन खत्म हो जाएगा टेंशन मिट जाएगा अपने को विश्वास हो जाता है कि ठीक है लिख दिया है अब उठ करके समय पर हम उसको पूरा कर लेंगे तो एक एक समय में आपको अपने भीतर का चित्र दिखाई देगा भीतर का चित्र जो अपना है उसको देखना बहुत जरूरी है छिपाना नहीं चाहिए उसको ढकना नहीं चाहिए उसको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बिल्कुल निर्भय हो कर के उसे देख लेना चाहिए ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि अपने संबंध में अपनी जानकारी जितनी सही होगी उतनी ही साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी अपने को न जानने से अपना चित्र अपनी खुली आंखों से न देखने से आदमी को पता ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ पर हूँ और अगर अपनी वर्तमान स्थिति का अपने को पता नहीं है तो संत जनों की बड़ी बड़ी बातों को ले करके और हम हट बैठ जाते हैं ये वैसा करेंगे वैसा करेंगे तो होता ही नहीं है कठिनाई पड़ जाती है तो पहला काम ये करना चाहिए कि आत्मनिरीक्षण करो और अगर उसमें कहीं कोई भूल दिखाई देती है तो भूल को जान लेने के बाद कि मेरे भीतर ये गलत बात है तो उसको छोड़ने की प्रतिज्ञा कीजिए कि कोई भूल को न दोहराने का व्रत लेना हम सब भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी बात है और ऐसा मत सोचिए कि गुणों का त्याग हम नहीं कर सकेंगे ऐसा मत सोचिए निर्दोष जीवन अपने को पसंद है कि नहीं है देख तो अगर हम अपने को निर्दोष बनाएंगे तो उससे सबसे बड़ा हित अपना होगा बाद में उसका लाभदायक प्रभाव समाज पर दिखाई देगा एक एक परिवार में एक एक समाज में अगर एक एक निर्दोष व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उससे परिवार का कितना भला हो जाता है समाज का कितना भला हो जाता है हम सब लोग इतने भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं। मान लो कि तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है मान लीजिए कि हमारे भीतर अभी निज स्वरूप की स्मृति नहीं आई निजूप की मधुर स्मृति जागृत नहीं हुई मान लीजिए कि ऐसा अभी नहीं हुआ है फिर भी हम लोग सार्थक है की नहीं है जी है सफलता चाहते हैं, जी चाहते हैं तो एक बात सोच करके देखिए कौन सा नाम जपेंगे आप किस कौन सा विधि विधान आपके गुरु बताएंगे वो तो सब जहाँ से तहाँ बिल्कुल ठीक है लेकिन एक बात सोच करके देखो कि बैठे बैठे भी चित्त में उद्रग्नता हो रही है रहा नहीं जाता उठ उठ करके आदमी टहलने लग जाते हैं सोचने लग जाते कहीं जाएं किसी से बात करें क्या करें बैठ बैठ के तो आदमी पागल हो जाएगा ऐसा क्यों है चित्र में इतनी उद्विग्नता है तो उसके कारण से अपने को शांति नहीं मिलती है और उसके कारण से जीवन में सरसता नहीं आती है तो रस से विहीन और शांति से विहीन जीवन किसी को अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है तो साध्य से अभिन्नता होने पर सारा जीवन आनंद से भर जाएगा रस से भर जाएगा इस इस अपने उपदेश को सब समय हम लोगों को दृष्टि में रखना ही चाहिए क्यों जी रहे हो तो अशांति और निरता का दुख भोगने के लिए हम लोग नहीं जी रहे हैं अमर जीवन से अभिन्न होने के लिए पोषार्थ करना है परम प्रेम से भरपूर होने के लिए पोषार्थ करना है तो अकेले में प्रातः काल बैठते ही अपना चित्र देखे तो अपने चित्र में कुछ अशु दिखाई देगी कुछ ऐसे विचार उदित होंगे कि जिनको की हम लोग पसंद नहीं करेंगे और कुछ ऐसे व्यर्थ चिंतन उदित होंगे कि जिनको आप मिटाना पसंद करेंगे एक हिस्सा हो गया दूसरा हिस्सा क्या हुआ एक व्यक्तिगत प्रसन्न का कि अपने लक्ष्य को याद करें कोई चिंता नहीं ये तो ऐसा ऐसा दिख रहा है तो दिखने दो लेकिन अपना लक्ष्य क्या है तो अपना लक्ष्य है परम शांति अपना लक्ष्य है अमर जीवन अपना लक्ष्य है परम प्रेम ठीक है सभी साधकों के लिए एक समान है, बिल्कुल एक समान परम शांति परम स्वाधीनता परम प्रेम सबको चाहिए कोई साधक ऐसा नहीं है जो कह दे ये नहीं उनको। को चाहिए उनको सबको चाहिए वास्तविक जीवन का स्वरूप भी यही है जो नित्य तत्व है उसकी विभूतियाँ भी यही है जो प्रेम स्वरूप परमात्मा है उन, उनकी विभूतियां भी यही है और यही हम लोगों के हम भाई बहनों के अहम रूपी अणु में बीज तत्वों के रूप में विद्यमान है परम शांति भी भीतर विद्यमान है स्वाधीनता भी है परम प्रेम भी है विद्यमान होते हुए भी अपने लोगों को आराम नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है तो जानी हुई फूलों को करते गए और की हुई फूलों को दुहराते गए फूलों को करते जाने से, दोहराते जाने से, हित में और मन में अशुद्धि बढ़ती जाती है तो अशुद्धि के रहते रहते अंतर का जो अपना वास्तविक स्वरूप है नित्य तत्व की विभूतियाँ है अपने ही में विद्यमान वे प्रकट नहीं होती है और आराम नहीं मिलता है ये बात आपको जस्ती है तो पहला काम क्या करना चाहिए अपने को जीवन को निर्भूल बनाना जानी हुई भूल करेंगे नहीं की हुई भूल घुराएंगे ठीक है मैंने ऐसा अनुभव करके देखा है मनोविज्ञान के अध्ययन में भी मुझको मिला था शरीर विज्ञान के अध्ययन में भी मिला था और अनुभवी संत के पास बैठ करके भी उसकी पुष्टि हो गई क्या मिला था कि आप देखिए प्रकृति का बनाया हुआ शरीर सांस चल रही है रक्त संचार हो रहा है आप लोग थोड़ा बहुत कुछ छह का जलपान करके आए होंगे तो वो भी पाचन की क्रिया में सहज भाव से बदल रहा है वो पोषक तत्वों के रूप में बदल रहा है तो ये क्रियाएं भौतिक स्तर पर इस स्थूर शरीर के भीतर हो रही हैं तो इनकी इन क्रियाओं को करने का अपने को कोई श्रम मालूम होता है नहीं।, नहीं होता है सांस भी चल रही है रक्त संचार भी हो रहा है और थोड़ा बहुत कुछ खा पी के आए हैं तो उसका पाचन भी हो रहा है अपने को कोई भार मालूम होता है नहीं अगर पेट में वायु की पहले ऐसी खराब हुई तो तो तकलीफ होगी पता चलेगा कि हमारे पेट में कुछ क्रिया हो रही है निर्विकार है तो कुछ पता नहीं चलता कोई भार नहीं मालूम होता ऐसे ही मन और चित्त जो समस्ती शक्तियों का अंश है स्वभाव से ही शुद्ध है बहुत ही नेचुरल ढंग से प्राकृतिक ढंग से इनकी बनावट भी है और प्राकृतिक ढंग से इनका संचालन भी है तो जब तक मनुष्य अपनी ही भूल से विविध प्रकार के विकारों से मन और चित्त को खराब नहीं कर देता तब तक ये प्राकृतिक शक्तियाँ आदमी को तकलीफ नहीं देती समझ तो में आया और नहीं तो देखो आदमी कितना हैरान रहता है मैंने तो इस विषय में बहुत काम किया तीस इक्कीस वर्षों का समय लगाया अध्ययन और अध्यापन में आप लोगों ने भी सुना होगा देखा होगा कि आदमी बेचैन बेचैन रहता है क्यों भाई क्यों बेचैन हो क्या जाने पता नहीं चलता है की क्या बात है लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है सुनाने की नहीं कभी उदास मुख की ये बैठा है आदमी गंभीर मुख मुद्रा लेके और आप उनसे बात करिए हसीये खेलिए तो कहेगा कि ये भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा है भाई क्या बात है घर में कुशल तो है कोई कठिनाई तो नहीं है सुनी कुशल तो सब है कुछ पता नहीं चलता है लेकिन मन नहीं लग रहा है अच्छा ही नहीं लग रहा है कहाँ जाए क्या करें, क्या हो गया भाई और कुछ नहीं हो गया जैसे विकारो से रहित सांस लेने की क्रिया में कोई कठिनाई नहीं हो रही है पाचन क्रिया में कोई कठिनाई नहीं हो रही है बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है काम से सुनने में कोई भार नहीं लग रहा है अगर गले में कोई खराबी पैदा हो जाए तो बोलने में हमको कठिनाई लगने लगेगी, पेन सेंसेशन होने लगेगा कान में अगर किसी के कुछ तकलीफ हो गई, तो सुनने में दिक्कत हो जाएगी तो, तो आप अपने पर इन प्राकृतिक क्रियाओं का भार या दबाव कब तो पड़ता है जब इनमें किसी तरह का विकार हो और अगर कोई विकार नहीं है तो बहुत सहज से सब काम हो रहा है कोई अपने पर दबाव नहीं है इसी तरह से मन और चित्त को भी जब हम अपनी भूलों से गंदा कर देते हैं उसमें तरह तरह के संस्कार अंकित कर देते हैं तब विकृत हो जाते हैं और जब विकृत हो जाते हैं तो अपने को पता चलता है कि मेरे पास मन है तो मेरे पास चित्त है तो आज तो चित्र बड़ा खिन्न हो गया तो आज को मन बड़ा दुखी हो गया तो आज तो मन बड़ा, तो तो बड़ा उदास हो गया है तो काम करने को दो तो आदमी काम नहीं कर सकता है क्योंकि मन नहीं लगता है काम छोड़ करके आराम करने को कहो तो आदमी आराम में नहीं रह सकता है क्योंकि भीतर भीतर बड़ी बेचैनी है तो काम दो तो काम न कर सके आराम दो तो आराम न ले सके ये स्वाभाविक बात नहीं है ये यह सब एबनॉर्मलिटी के सिम्टम्स हैं और सामान्यता के लक्षण ये हैं ऐसा कैसे हो गया भाई एक ही तत्व है एक ही अव्यक्त तत्व असंख्य असंख्य व्यक्त असंख, दृश्यों में व्यक्त हुआ उसी में से सब कुछ बना उसी में से हम भाई बहन भी बने हैं उसी में से स्कूल से स्कूल आकृतियाँ बनी है उसी में से सूक्ष्म ऐसी सूक्ष्म निकली हैं ठीक है, है न एक ही मानेंगे तो मूल सत्ता तो एक ही है स्वतंत्र सत्ता तो एक ही है और उसी में से ये सब विभिन्न आकृतियाँ बनी है क्रियाएं हो रही है तो जैसे स्कूल शरीर के स्कूल क्रियाएं हैं ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म क्रियाएं हैं तो शक्तियाँ जिनके द्वारा मन चित्त आदि की रचना हुई और उनकी सूक्ष्म क्रियाएं, जिनसे हम सब लोग परिचित होते रहते हैं जिनका भार और दबाव पर पड़ता रहता है ये मौलिक अशुद्ध कभी थे नहीं एक बात पक्की हो गई। अब अच्छी तरह से जान लीजिए कि जानी हुई भूल को करते जाओ तो उसका परिणाम जो है वो इस स्थूल सूक्ष्म कारण सब स्तर पर विकार पैदा करता चला जाएगा अशुद्धि आ गई अशुद्धि आने से अपने को पता चलने लगा कि मेरे पास मन है कि मेरे पास चित्र है कि उसमें उसकी ये दशा है तो उसकी ये दशा है तो पहले शुद्धता की पहचान क्या है की शुद्धता की पहचान यह है कि जब आप साधक के रूप में आंखों को खोलकर जगत की ओर देखें तो जब, जब जब जगत दिखाई दे और सेवा के रूप में राग निवृत्ति का साधन करने का प्रश्न आवे तो सर्व इंद्रियों की शक्तियाँ बाह्य इंद्रिया और अंत कर्म कर्मेंद्रिया और ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया सेंस ऑर्गेन एंड मोचर ऑर्गेन सबकी शक्तियाँ इकट्ठी होकर आपके साथ जुट जाए और आप सेवा में तल्लीन हो जाए और सेवा के कार्य से पुरसत पाए तो एकदम उधर से छूटते ही आपको अपने भीतर ही भीतर से विश्राम की अभिव्यक्ति होने लगे शांति की अभिव्यक्ति होने लगे और जिस पंथ के साधक आप हैं उसी के अनुरूप निज स्वरूप में स्थित तो हो जाएं अथवा निज प्रभु के प्रेम के भाव में मग्न हो जाएं तो काम करते समय भी स्वार्थ से भिन्न मन और चित्त को जाता हुआ हम लोगो को नहीं फील करना चाहिए कि अरे भाई मैं तो इधर चलना चाहता हूँ और ये मन तो कहीं और जा रहा है ये विभाजन अपने को अनुभव में नहीं आना चाहिए शांत होने पर भी ध्यान में बैठने पर समाधि लगाने पर विश्राम में आने पर मुख सत्संग में समर्पण योग में कोई भी बात जो आपको पसंद आए आप करेंगे उसमें भी अपने को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तो प्रभु की याद में जूझना चाहता हूँ और ये मन जो है ये चित्त जो है वो बाधा डाल रहा है तो बाधा किसको मालूम होती है जिसने जानी हुई गुणों का त्याग नहीं किया जिसने की हुई भूल को दुबराना बंद नहीं किया जिसने मन और चित्त पर की हुई भूलों के प्रभावों को अंकित करना खत्म नहीं किया उसको मालूम होता है कि मन और चित्त कहीं और जा रहा है पकड़ में आती है बात तो हम सभी साधको को सभी भाई बहनों को आप स्वर्गाश्रम में बात करते हैं गीतावरण में परमात्मी के कल में वेदनी के कल में जहाँ भी कहीं तो यहाँ है तो यहाँ सही और यहाँ से उठ करके अपने अपने निवास स्थान पर चले जाएंगे नगरों में चले जाएंगे घरों में चले जाएंगे संस्थाओं में चले जाएंगे चाहे जहाँ भी शरीर को ले कर के इस धरती पर ही रहना है चाहे जहाँ भी आप रहें अगर व्यक्तिगत सत्संग को जीवन में महत्व देंगे तो आपको अपना चित्र देखने का भी मौका मिलेगा अपनी भूलों को मिचाने का भी अवसर मिलेगा और जैसा की संतवाणी में अभी हम लोगों ने सुना कि जीवन के निर्भुल हो जाने पर, दोषो की हुई भूलों को छोड़ देने पर, व्यक्ति का जो मन चित्त आदि है यह शुद्ध हो जाता है और शांत हो जाता है तो शुद्धी और शांति जो है यह हर साधक के लिए साधना काल में तो पहली आवश्यकता है इतना तो अपने लोगों सब को सबको मालूम ही है उसी शुद्ध चित्त में उसी शांत चित्त में उसी शुद्ध और शांत मन में यह सामर्थ्य है कि उसकी जो शक्तियाँ हैं वो आपके साथ जुट जाए अभी कैसा लग रहा है अभी तो विभाजन लगता है मनोविज्ञान के अध्ययन में मल्टीपल पर्सनालिटी उसको कहते हैं एक ही मनुष्य की जीवनी शक्ति कई टुकड़ों में बट गई है कभी लगता है कि धन कमाने में पूरा मन लगाना चाहिए कभी लगता है कि भाई ठीक है बहुत कमा लिया खा लिया तो अब कमाए हुए धन से समाज की सेवा करने में लगना चाहिए कभी लगता है कि भाई कब तक करते रहेंगे चलो शांत में एकांत में बैठ के भजन करेंगे उसमें लगना चाहिए तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ थोड़ी थोड़ी देर में गतिविधि बदलती रहती है और एक ही मनुष्य है और उसका एक ही व्यक्तित्व है और उसकी एक ही शक्ति है और जब ये टुकड़ों टुकड़ों में विभिन्न भागो में बढ़ जाती है तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है दुर्बल हो जाता है निर्बल हो जाता है किसी काम में पूरी तरह से लगने की सामर्थ्य उसकी खत्म हो जाती है आपने सभी ठन महानुभावों से सुना होगा गुरु गुरुजनों से सुना होगा सब ग्रंथों में पढ़ा होगा साधक के लिए किसी भी साधना में एक निष्ठ होने की बात कही गई गयी सुना है एक निष्ठा होनी चाहिए एक निष्ठा होने का मतलब क्या है कि आपकी संपूर्ण जीवनी शक्ति सत्य की दिशा में ही प्रवाहित हो टुकड़ों टुकड़ों में पटे नहीं और चित्त की अशुद्धि के कारण से, विकृति के कारण से की हुई भूलों के परिणाम से जो विकार उत्पन्न हुए उनके कारण से मनुष्य की वृद्धि जो है वो एक दिशा में नहीं रहती है एक निष्ठ नहीं होने पाता है विविध भावों में बट जाता है तो जीवनी शक्ति टुकड़े टुकड़े में बट जाए तो ये योग के विपरीत की दशा हो गई। और सारी शक्तियाँ मिल करके एक दिशा में जुट जाए तो ये योग की दिशा हो गई। योग में और कोई तो खास बात नहीं है बात केवल इतनी सी है की जीवनी शक्ति विभाजित न रहे टुकड़े टुकडों में बटी हुई न रहे एक केंद्र आरोप केंद्रित हो जाए तो आपका जो साध्य है उसको याद कर लीजिए जिस रूप में आपने स्वीकार किया है आपका जो वर्तमान चित्र है उसको देख लीजिए उसमें जो गलतियाँ मालूम होती हैं उनको छोड़ने का प्रण लीजिए और प्रण करने में डर लगता हो किसी किसी को लग सकता है जीवन की दुर्बलता है और मैंने अपने द्वारा अपनी दुर्बलताओं को अनुभव किया है मैं जानती हूँ कि विवेक का अनादर करते जाने से ऐसी दुर्बलता व्यक्ति में आ जाती है दुर्बल हो जाता है तो आंखों से दिख रहा है साफ साफ कि परमिंदा में पर चर्चा में समय नहीं गंवाना चाहिए है कि नहीं और फिर भी बातचीत के प्रवाह में हम पर चर्चा में शामिल हो गए उसकी भी साइकोलॉजी है और वो ये है कि वर्तमान में भीतर भीतर नीरसता सताती है तो वृत्ति बहिर्मुखी हो जाती है दूसरों की बातचीत करने में मन बहलाव हो जाता है अपने भीतर अपनी इन्फीरियोरिटी सता रही है क्या बताऊं इतने दिन हो गए मैंने अपने को प्रभु विश्वासी स्वीकार किया था आज तक मुझसे और मेरे प्रभु से भेंट नहीं हुई तो प्रभु विश्वासी साधक के लिए भगवत भक्त के लिए ये कम दुख की बात है कि मैं भक्त भी मौजूद हूँ मेरे आराध्य भगवान भी मौजूद हैं और फिर भी हमारी उनकी भेंट नहीं हुई और तब भी मुझे भूख लग रही है नींद आ रही है खा रही हूँ सो रही हूँ और झूठा मिथ्या अभिमान लेकर सिर ऊंचा करके समाज में घूम रही हूँ तो ये मेरे लिए लज्जा की बात नहीं है क्या है तो अपने भीतर जब अपनी ही भावना आदमी को सताती है तो उसको छिपाने दबाने के लिए दूसरों दूसरों की निंदा में आदमी रस लेने लगता है इन सब दशाओं का जब परिचय अपने को मिल जाता है तो सावधान होता है, और सावधानी इसमें हम क्या करेंगे अधीर सर्व समर्थ को महाराज आपने बढ़िया बढ़िया चीजें मुझे दी थी बढ़िया बढ़िया मन की शक्ति बढ़िया बढ़िया चित्त की शक्ति बढ़िया बढ़िया बुद्धि सब अच्छा अच्छा दिया था आपने लेकिन मैंने विवेक का अनादर करके अपनी दुर्दशा करके सब को बीमार बना दिया सब में विकार पैदा कर दिया मैं अत्यंत दुर्बल हूँ इस समय इसलिए हे समर्थ स्वामी मेरी मदद कीजिए इतना अपने को अपने लिए इतना संभव है कि नहीं ये है ये तो हो गया ईश्वर विश्वासियों का और जिन्होंने विश्वास और पथ को नहीं अपनाया है ज्ञान के प्रकाश में विवेक के प्रकाश में की हुई भूलों को मिटाने के लिए तत्पर है दुर्बलता तो उनके पास भी आ गई थी भूतकाल की भूलों के प्रभाव से तो वो क्या करेंगे तो उनके लिए भी बहुत सहज बात है कि अपना चित्र देखें और अगर कोई त्रुटि दिखाई दे खोजना ढूंढना मत जबरदस्ती अपने को अपराधी मत बनाना अगर दिखाई दे तो देखना और ना दिखाई दे तो भला मना के आगे बढ़ जाए ये भी गलत बात है खोज ढूंढ करके अपने को अपराधी मानते रहो इससे भी साधक के, सा, के मार्ग में बाधा खड़ी होती है जान बुझे जबरदस्ती अपने को अपराधी मत मानना अगर दिखाई दे तो जिस भूल को मिटाई बिना आप शरीरों से तादाद तोड़ने में असमर्थ हो गए हैं अशुद्धि काल में हम संबंध तोड़ नहीं सकते अशुद्धि में पहले पहले अशुद्धि मिटा करके उसे शुद्ध करना पड़ता है तब उसका समझता है तो जिन गुणों के मिटाने के कारण से शरीरों से तादात तोड़ने की सामर्थ्य अपनी घट गई है उन गुणों को अपने में देख करके जो साधक है उनको बड़ी भीतरी विवेदना शुरू होती है गहरी व्यथा होती है तो वे विश्वासियों के समान माने हुए परमात्मा को पुकार से नहीं है लेकिन जीवन का जो सत्य है जीवन का जो वास्तविक तत्व है वह बिना ही पुकारे उन निर्बल साधकों की मदद कर देता है उनमें बल आ जाता है उनके दोष मिट जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में बाहर का सब इंतजाम उलट पुलट होता रहता है उसकी चिंता में फंसा हुआ आदमी गंगा जी के तट पर बालू पर बैठ करके समाधि का आनंद लेना चाहता है तो आप कहेंगे कि तो क्या करें अरे करोगे क्या जीवन का दृष्टिकोण बदलिए मैं क्यों सांस ले रही हूँ मैं क्यों धरती पर पांव रख रही हूँ मैं क्यों समाज का दिया हुआ अन्न ग्रहण कर रही हूँ मैं क्यों प्रकृति की सहायता ले रही हूँ मैं क्यों प्रभु ऐसी दिए हुए अवसर को यहाँ बना रही हूँ इन सारी बातों के उत्तर में एक ही वाक्य आपको मिलना चाहिए कि भाई मुझे तो साध्य से अभिन्न होना है मुझे तो परमात्मा के प्रेम से जीवन को भरपूर करना है तो जो आपके जीवन का लक्ष्य है उसको प्राइमरी मानेंगे तब न सब चिंतन उसमें जुट जाएगा सब कर्म उसमें जुट जाएगा सब कुछ उसमें लग जाएगा तो प्रधान मानते हैं हम लोग भौतिक व्यवस्था को और सोचते हैं कि ये सारी व्यवस्था ठीक ठाक रहेगी तो मौका मिलेगा तो थोड़ा भजन कर लेंगे तो ज्यादा करेंगे संसार की व्यवस्था थोड़ा सा करेंगे भजन तो उसका परिणाम भी वही हो रहा है थोड़ा भजन का थोड़ा फल मिल रहा है और संसार के साथ ज्यादा लगाव करने का ज्यादा फल मिल रहा है हो रहा है की नहीं हो रहा है तो बदलना चाहिए न क्या बदलिएगा स्थान बदल दीजिएगा तो काम चल जाएगा वेश बदल दीजिएगा तो काम चल जाएगा खान पान बदल दीजिएगा तो काम चल जाएगा स्टील की थाली हटा करके केले के पत्ते में खाना शुरू करिएगा तो बदल जाएगा ये सब जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलना चाहिए दृष्टिकोण बदल गया तो बाकी सब कुछ अपने आप ऐसी ही बदल जाता, जाता है रहन सहन सब अपने आप ऐसी ही बदल जाता है दृष्टिकोण बदलना ये ये मेरी भाषा है ये स्कूल स्कूल जगत के विज्ञान के आधार पर बनी हुई भाषा है और जी महाराज के मुख से मैंने क्या सुना तो उन्होंने कहा कि भैया कपड़ा बदलने से और स्थान बदलने से पहले इन इन, इन सबको बदलना तो जरूरी होगा लेकिन पीछे पहले क्या करोगे तो पहले अहम बदलो हम कैसे बदलता है भाई अभी हम जी रहे थे सुख भोग की दृष्टि से, अब हम जी रहे हैं योगवित होने के लिए अभी तक हम जी रहे थे हर मास के पुतलों के साथ आसक्ति में सुख लेने के लिए अब हम जी रहे हैं परम पवित्र परम मधुर प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्रेमी होने के लिए अंतर मालूम होता है तो सुख के भोगी बने रहो और साधन पसंद करो सिद्ध नहीं होता है साधना वो तो अपने आप से ही जीवन में प्रकट हो जाने वाली चीज है जब तो की हुई साधना तो अखंड होती ही नहीं है जब अपने आप बन जाती है तो निरंतर चलती रहती है जिन जिन जिनविश्वासियों ने प्रभु के प्रेम को जीवन में प्रधानता दिया बाकी सब कुछ उसके भीतर समाहित कर दिया उनको याद करना नहीं पड़ता था उनको क्षण में प्यारे की याद आती ही रहती थी कोई घड़ी नहीं वो, कोई क्षण नहीं है कोई स्थान नहीं है कोई काम नहीं है कि जिसके भीतर से उनको अपने प्यारे प्रभु की याद न आती हो सब समय सब समय तो मधुर स्मृति भीतर भीतर अहम को कोमल बनाती जा रही है करल बनाती जा रही है और मैंने प्रेमी जनों के पास बैठकर के देखा है कि जिनके भीतर प्यारे की मधुर स्मृति जागृत हो गई, तो उनके लिए कठिन होता है वृद्धि को बाहर करना स्वाभाविक रहता है भीतर भीतर डूबे रहना मैं बैठे बैठे करती रहती हूँ आनंदित होती रहती हूँ अपने को करती रहती हूँ कि देख लो एक तुम्हारी दशा है कि वृत्ति को प्रमुख करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है इसलिए प्रयास करना पड़ता है कि जीवन के लक्ष्य को प्राथमिकता नहीं दिया है तो आज का पाठ अभी खत्म करती हूँ आज का समय बीत गया मुख्य मुख्य बातें आप अपने लिए याद कर ले और चलते फिरते विचार करते हुए आप अहम में परिवर्तन ला सकते हैं सुख भोग की दृष्टि की जगह आरोप योगभित होने को प्रधानता दे सकते हैं और सत के संगजनित सुख का त्याग करके के प्रकाश को प्रधानता दे सकते हैं बैठे बैठे फैसला हो जाता है चलते चलते फैसला हो जाता है बात बातचीत करते करते फैसला हो जाता है समय नहीं लगता है कोई कठिनाई नहीं होती है कुछ नहीं केवल आपकी सजगता इसके लिए प्रयास महापुरुष ने स्वामी जी महाराज को ईश्वर की शरणागति लेने की सलाह दी उनकी वाणी में इतना बल था महाराज जी ने हम लोगों को बताया जब से उन्होंने कहा कि ईश्वर के शरणारत होगा तब से जीवन में एक ऐसी धूम लग गई कि मैं जिसकी शरण हूँ उससे मुझे मिलना एक भीतर भीतर अंतर वेदना उत्पन्न हो कैसे उनसे मिले नगर के बाहर खेत की मेड़ पर रात्रि में बैठ जाते दूर दूर तक खेत के रखवाले झुकड़ी बना बना कर बनाकर उस पर बैठते हैं और रात्रि में आवाज करके एक दूसरे को पुकारते हैं पत्थर डालकर बजाते हैं जिससे कि कोई जानवर आकर खेत के पौधे रोकाते नहीं तो जब जब उनकी ध्वनि महाराज जी के कान में पड़ती तब तक उन्होंने बताया कि मेरे भी और गहरी वेदना उठती और वे सोचते यह निष्ठा तो इनकी है मुट्ठी भर अन्न के लिए ये सारी रात जैसे शरणे से मिलना चाहता हूँ नींद उड़ जात शरण के प्राप्त जहरी लग्न